मंत्र मंत्रा ओ सहना सहनौन सहवीर कर्वा वह तेजस्वी वधीतमस्तु मां शान शांति शांति शांति दि। नमस्ते जी आइए आपका योग प्रश्न का अपसा स्वागत है ईश्वर के असीम अतिम्पा से असीम कृपा से हम जो है तैतालीसवा सूत्र पर विचार कर रहे थे हाँ इसमें हमने बताया था कि जब सवित समाधि जो है समाप्ति में जो है शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों का बोध होता है परंतु तो इसमें जो है शब्द संकेत और तद जो श्रोत अनुमान ज्ञान इसका जो विकल्प है इसका जो भेद है इसके स्मृति इस के परिशुद्ध होने पर हट जाने पर जो है ग्राह्य स्वरूप से उपरक्त जो प्रज्ञा है जो बुद्धि है मनो अपने प्रज्ञारूप ग्रहणात्मक ज्ञानात्मक जो प्रज्ञारूप प्रज्ञा जो स्वरूप है उसको छोड़ करके के पदार्थ मात्र के स्वरूप वाली जो है ग्राह्य स्वरूप जैसा जैसी बनी हुई जो प्रज्ञा है में ग्राही जैसी बनी हुई जो समापत्ति है वो हमने भीतर का समापत्ति है और वैसे भी व्याख्यान किया गया अब जो है आगे जो है ये का समापत्ति जो होती है किसी भी वस्तु की किसी भी चीज की आपकी आवाज तो आपके आवाज कट ह... रही है थोड़ी सी हेलो हाँ, अब... हेलो हाँ, हाँ जी अब ठीक है मैं Hello? बता रहा था कि की का हाँ। जो समापत्ति है हाँ जी निर्भितर का समापत्ति में जो स्वरूप का दर्शन होता है स्वरूप का जो प्रत्यक्ष किसी वस्तु का जो प्रत्यक्ष होता है उसका क्या स्वरूप है हाँ उसके संबंध में बताया जा रहा है उसके स्वरूप को बताया जा रहा है समझ गए हाँ जी तो क्या तस् एक बुद्धुप क्रमो याथात्मा अनुप्रचय विशेषात्मा गवादिर घटादिर वो कह ये जो कल मैंने बताया था कि वो जो निर्भित समापत्ति है उस निर्भित समापत्ति का जो लोक है जो विषय है वह क्या है देख कि एक बुद्धि को उपक्रम करने वाला है एक बुद्धि को उत्पन्न करने वाला है वह वा विषय गवादी घटादी यादि जो विषय है वह एक ही बुद्धि को उत्पन्न करता है एक जान को उत्पन्न करता अलग अलग जान को उत्पन्न नहीं करता जी। जैसे आप घड़े को देखे तो घड़े को देखे तो, घड़े का जो है एक जान है उसी को ही घड़े का जो जान है उस घड़े के एक जान को ही उत्पन्न करता है मान घड़े रूप में करता है वह यदि गौ को देख गऊ एक रूप में करता है यानी कि घड़े के घड़ा जो अलग अलग सूक्ष्म परमाणुओं से जो बना हुआ है तो उसमें भेद की बुद्धि नहीं होती है वहां पर एक ही रूप में देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है तो यहाँ पर करें कि उस का समापत्ति का जो विषय है वह एक बुद्धि को एक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला और अर्थात्मा है अर्थ रूप है वो उसका स्वरूप अर्थ रूप होता है उसमें शब्द और ज्ञान उसका जो शब्द अर्थ ज्ञान जो तीनों का जो इतने इतना अध्यास था जो मिला हुआ था संकीर्ण था वो नहीं होता अर्थ रूप वाला होता है वह विषय और अणु प्रचय विशेषात्मा और अणु जो है अणु जो है अवयव जो है उसके समूह विशेष रूप वाला वह वा विषय है तो ये इसमें बताया खोल लीजिए खुला हुआ है तो कुर्सी ले लीजिए इस पर बैठ जाइए बंद कर दीजिए तो अणु जो है वह वह जो संस्थान विशेष है सत संस्थान विशेष भूत सूक्ष्म साधारणो धर्म आत्म फलेन फल शक्तन अनुमित स्व्यंज कांजन प्रादुर्भवती और धर्मांतरोदय चिरो हैं कि ये जो संस्थान विशेष है संस्थान विशेष का तो मैंने कल बताया था सामान्य अर्थ हुआ मैंने समूह विशेष और समूह विशेष इसलिए कहते हैं संस्थान संस्थान मतलब तो जिसमें अवयव स्थित है वो तो अवयवों का आश्रय क्या हो गया वह घटादी गवादी पदार्थ जो समूह रूप में है इसीलिए संस्थान का मतलब समूह विशेष घटादी इत्यादि पदार्थ तो सत्य संस्थान विशेष वह सूक्ष्म भूतों का साधारण धर्म है माने वह सामान्य धर्म है सूक्ष्म भूत जो है अर्थात वह आप पदार्थ को देखते हैं कंप्यूटर को देखें घड़े को देखें गौ को देखें मनुष्य को देखे जिसको भी आप देखते हैं समूह रूप में एक जो समूह रूप में देखते हैं वह धर्म है सूक्ष्म भूतों का धर्म है किसका धर्म है जी सूक्ष्म धर्मों का सूक्ष्म भूतों का धर्म है वह साधारण धर्म है माने प्रत्येक जो परमाणु है जिन सूक्ष्मभूत का मतलब वहाँ जो परमाणु सूक्ष्म का मतलब क्या है जी परम परमाणु परमाणु परमाणु हाँ जो अणु परमाणु जो है परम अणु जो है अणु वो वह सभी परमाणु मिलकर के वह समुदाय रूप में बनाना जी? न जी तो सूक्ष्म भूतो का वह साधारण धर्म है सामान्य धर्म है और इसका मतलब है कि साधारण धर्म है तो धर्म जो होता है धर्मी से अलग होता है कहीं होता है जी? हां जी आप धर्म और धर्मी दोनों में जैसे गंध और पृथ्वी गंध धर्म है पृथ्वी धर्मी है रूप धर्म है अग्नि धर्मी है शब्द धर्म है आकाश धर्मी है रस धर्म है जल धर्मी है तो गंध और पृथ्वी दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है अलग है दोनों धर्म और धर्मी अलग है शब्द अलग है और शब्द जिसमें है आकाश में वह आकाश जो धर्मी है वह अलग है दोनों में भेद है तो यहां पर ये जो इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सूक्ष्म संस्थान जो विशेष है समूह जो विशेष है सूक्ष्म भूतों का साधारण धर्म अर्थात यहां पर भेद की बात कर रहे हैं कि ये संस्थान विशेष सूक्ष्म भूतों से एक अलग ही है अलग है वह सूक्ष्म भूत नहीं है समझ गए जी? जी। तो ये साधारण धर्म है धर्म इसलिए इसको कहा है कि धर्म जैसे कहते हैं धर्म कहते हैं जो धारण करता है जैसे लोक में भी सत्य धर्म है अस्तय धर्म है ब्रह्मचर्य धर्म है मान अहिंसा का पालन करना सत्य का पालन करना ब्रह्मचर्य का पालन करना ये सब धर्म है क्यों धर्म है क्योंकि सत्य हमको धारण करके रखता है नहीं जी हाँ जी तो जो धारण करके रखे वो धर्म है धारण करने वाला वो धर्म है, है ना जी तो ऐसे ही सूक्ष्म भूत को धारण करके कौन रखता है समुदाय विशेष रखता है ना जी, हां जी. तो क्योंकि समुदाय विशेष आधार है सूक्ष्म भूतों का क्योंकि तो सूक्ष्म भूत जो है उसमें रहते हैं समुदाय में रहते हैं नहीं जी? हाँ जी एक वस्तु में समुदाय जो के रूप में है समुदाय जो वस्तु है समूह रूप में जो प्रचय रूप में जो वस्तु है उसी में तो सूक्ष्म भूत है ना जी स्थित हाँ जी। तो इसीलिए वह जो समुदाय विशेष हो गया वह धर्म है सूक्ष्म भूत होगा संजय जी हाँ जी और वह अभी साधारण धर्म है विशेष धर्म नहीं है सामान्य धर्म है तो इसके माध्यम से भेद बता रहा है कि संस्थान विशेष और सूक्ष्म भूत दोनों अलग अलग है दोनों एक नहीं है समझे सूक्ष्म वस्तु का धर्म है या वस्तु का धर्म है समुदाय विशेष अच्छा। समुदाय जो है संस्थान विशेष जो है वह धर्म है अवयवी रूप में वह संस्थान विशेष धर्म है सूक्ष्म भूत का अच्छा आया मैंने आपको बताया कि धर्म किसको कहते हैं जिसको धारण करते हैं जो धारण करके हमें रखता है या धारित है यह असधर्म जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है तो आप सत्य को धारण करते हैं कि नहीं हाँ जी तो सत्य क्या हो गया धर्म हो गया धर्म हो गया ना अस्तित्व को धारण करते हैं कि नहीं जी हाँ? चोरी ना करना दमचर्य का पालन करना झूठ ना बोलना अहिंसा का पालन करना इस सब को अहिंसा सत्य इत्यादि को धारण किया जाता है कि नहीं हाँ जी इस धर्म है हम कर्म अर्थ में किया धार्यते यते असा धर्म और कर्ता अर्थ में भी कर सकते हैं कि धारण जो करने वाला है वो धर्म है तो धारण जो करने वाला वो धर्म का मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन को वास्तव में कौन धारण कर रहा है यदि जीवन में से सत्य को हटा दीजिए जीवन में से अहिंसा को हटा दीजिए अपने जीवन से अस्त्य को हटा दीजिए अपने जीवन से ब्रह्मचर्य को हटा दीजिए तो इन सब को यदि हटा देंगे तो हमारा अस्तित्व रहेगा बोलिए रहेगा बेकार का मन ना नहीं है ना जी यदि मान लीजिए ब्रह्मचर्य आपने कैरेक्टर ही ही यदि हमने कर लिया का हाँ कोई जीवन जीवन नहीं है ना जी हमें यदि व्यक्ति हमें यदि कोई भी चीज धारण करके रखता तो मानवता जो है मनुष्यता है वही व्यक्ति को धारण करके रखता यदि हम यदि आप देखिए और थोड़ी गहराई में चलिए और गहराई में चलिए कि यदि व्यक्ति झूठ को अपना ले जीवन पर्यंत झूठ ही बोलता रहेगा तो उसको काम काम मिलेगा हर से यदि वह झूठ ही बोलता रहेगा उसका स्वभाव है झूठ बोलना तो सामने वाला व्यक्ति जब समझता है कि ये झूठा बोलता है उसको कोई काम नहीं देगा जब उसको कोई कार्य नहीं देगा तो वह भूखा रहेगा भूखा कहीं काम ही नहीं मिलेगा तो फिर वो खाएगा क्या पिएगा क्या व्यवहार कैसे करेगा और तो जीवन में जब व्यवहार नहीं करेगा खाएगा पिएगा नहीं तो कितना भी तो जिंदा रहेगा बताइए हाँ. तो अंतिम उसका परिणाम क्या है समाप्त समाप्ति हाँ, समाप्ति है ना जी मृत्यु ही अंतिम परिणाम है ना उसकी हाँ जी तो ये जो है वास्तव में देखा जाएगा तो अंतिम परिणाम मृत्यु है समाप्ति है तो इसलिए सत्य अस्त ब्रह्मचर्य इत्यादि ही व्यक्ति को धारण करके रखता है तो इसीलिए सत्य इत्यादि जो है धर्म है ये हमें धारण करने वाला है जीवन को स्टेबलिस्ड करने वाला है जीवन को अस्तित्व में लाने वाला है जीवन का कल्याण करने वाला है इसलिए वो धर्म है ऐसे ही ऐसे ही अब धारित यह साधर्म बताइए सूक्ष्म परमाणुओं को कौन धारण करता है एक वस्तु जो इसको स्थूल वस्तु है। वस्तु हाँ, स्थल जो वस्तु है वही सूक्ष्म परमाणुओं को धारण कर रहा है ना हाँ जी तो किसको धारण किया जाता है धर्म को। यहाँ पर वस्तु में ले लीजिए और परमाणु में लीजिए तो सूक्ष्म वस्तु को धारण किया जाता है ना जी जी सूक्ष्म वस्तु को धारण किया जाता है तो यहाँ पर जो है इस रूप में लोग करेंगे तो सूक्ष्म वस्तु को धारण किया जाता है तब तो पर फिर सूक्ष्म वस्तु धर्म हो जाएगा परंतु तो यहाँ पर यह नहीं धार्य वही विग्रह होगा ऐसा गलत बोल दिया इस रूप में लीजिए कि धार्य ऐसा धर्म जो मने जिसको धारण किया जाता है जिसको धारण किया जाता है या जो धारण करने वाला है वह धर्म है तो ये जो समुदाय विशेष है या सूक्ष्म भूतों को धारण करने वाला है कि करने वाला है हाँ जी तो सूक्ष्म भूतों को समुदाय विशेष धारण करने वाला है इसीलिए समुदाय विशेष जो हो गया संस्थान विशेष जो हो गया प्रचय जो विशेष है वह जो है सूक्ष्म भूतों का धर्म है तो ये कर्ता अर्थ में बाकी धारण करने वाला धरती यह स धर्म या और धार्य यह सधर्म कर्म अर्थ में करेंगे तब तो भी उसमें हम घटा सकते हैं कि यह जो सूक्ष्म भूत है सूक्ष्म भूत है तो जिस मन धारण किया जाता है जिसको या जो धारण किया जाता है वह धर्म है तो यहां पर जो सूक्ष्म भूत है किसको धारण कर रहा है बने यह धारण मने सूक्ष्म सूक्ष्म मानो की सूक्ष्म भूत के द्वारा स्थूल जो समुदाय रूप है इसको धारण किया जाता है सूक्ष्म वस्तु सूक्ष्म भूत के द्वारा धारण किया जाता है स्थूल को तो इसलिए तो धारण किया जाता है अर्थात जैसे मैंने आपको कहा था कि सत्य अस्थय ब्रह्मचर इत्यादि धारण किया जाता है इसी के द्वारा व्यक्ति अस्तित्व में है ऐसे ही सूक्ष्म भूत के द्वारा जो धारण किया जाता है वह सूक्ष्म भूत किस रूप में अस्तित्व में आता है जब वह स्थूल रूप में हो जाता है तभी वो दिखता है ना जी तभी वह उसको तभी उसमें कहते हैं कि भाई ये इसमें सूक्ष्म पदार्थ मिला हुआ है क्योंकि सूक्ष्म वस्तु तो दिखता नहीं है दिखता है ना सूक्ष्म वस्तु तो दिखेगा नहीं, नहीं। प्रकृति जो दिखेगा नहीं वह दिखेगा नहीं वो तो वह जब स्थूल रूप में स्थूलाकार जब वह होते होते आपस में मिलते मिलते जब स्थूलाकार होता है तब वह अस्तित्व में आता और कहते हैं कि भाई इसमें सूक्ष्म भूत मिले हुए हैं ये अनुमान करते हैं कि नहीं करते हैं तो इसीलिए यहाँ पर ये कह है कि धर्म का मतलब है धार्यते या धरती या दोनों का करके आप ये कर लीजिएगा परंतु तो यहाँ पर संस्थान विशेष जो है वो धर्म है सूक्ष्म भूतो का समझे और आत्मभूत और ये भूतों का स्वरूप है भूतों से भिन्न नहीं है ये जो परमाणु है भूता नाम आत्मा इति आत्मभूत भूतों का इसके द्वारा अभेद बताया जा रहा है मैने भेदा भेद संबंध है इसमें क्या संबंध है जी भेदा भेद भेदा भेद भेदा भेद समझते हैं मने अलग भी है और अलग नहीं भी है भेद भी है और भेद नहीं भी है अब यदि सूक्ष्म भूतों से अलग है धर्म रूप में अलग है धर्म है क्योंकि अब यदि अलग है उसमें एकत्व बुद्धि होती है व्यवहार में भी पता चलता है कि घड़ा एक है आम एक है यदि अलग न हो सूक्ष्म भूतों से अलग न हो तो एकत्व का व्यवहार हो सकता हैत्वित्व का आप यदि एक आम को लेते हैं तो आम एक आम है ये कब व्यवहार हो रहा है जब उस आम में आपके मेरे एक तो बुद्धि होती है हमारे मेरे एक तो बुद्धि होती है तभी कहते है कि एक आम है दो आम है और तो वो इसका मतलब हुआ कि आम जो आपको दिख रहा है मैंगो वह तो परमाणु परमाणु से बना मिलकर के बना हुआ है तो परमाणु से मिलकर के बना हुआ तो परमाणु एक है अनेक है फंक है ना जी, है जी। तो वो वो असंख्य जो है अनेक है यदि वह सूक्ष्म भूतों का समूह जो आम है स्थूल रूप में समूह रूप में प्रचय रूप में यदि आप और आपकी बुद्धि और हमारी बुद्धि ये हो कि भाई सूक्ष्म भूतों से अलग नहीं है वो अब तो उसमें एक का व्यवहार ऑनलाइन नहीं चाहिए ना जी तब तो बहुत सारे हो गए ना परंतु व्यवहार में तो देखा जाता है कि एक आम दो आम एक घड़ा दो घड़ा एक गौ दो गौ इत्यादि ये सब देखा जाता है तो ये सब जो देखा जा रहा है दोनों में दोनों में जो भेद देखा जा रहा है तो इसका मतलब है कि अवयवी रूप में अलग है संस्थान विशेष रूप में अलग है वह एक है कब तो बुद्धि होती है कोई भी वस्तु जब लेते हैं तो और सूक्ष्म भूत से बना हुआ है तो आम जिस परमाणु से बना हुआ है तो वह भूतों का ही तो वास्तविक रूप है ना जी तो इसीलिए कहते भेदा भेद संबंध है भेदा भेद रूप है भेद है भी और भेद नहीं भी है इसलिए कह रहे कि स संस्थान विशेषा, भूत सूक्ष्म नाम साधारणों धर्म आत्मभूत वह जो संस्थान विशेष है वह उसका स्वरूप क्या है संस्थान विशेष का एक तो भूत सूक्ष्मों का साधारण धर्म है और आत्मभूत है वह भूतों का स्वरूप है सूक्ष्म भूतों का स्वरूप है वह सूक्ष्म भूतों का स्वरूप फले न व्यक्त व्यत्त न्यक् अनुमित मन व्यक्त जो फल है फल माने जो कार्य रूप है जो संस्थान विशेष है कार्य रूप में जो है घड़ा आम कंप्यूटर जो कुछ भी आपको सामने दिख रहा है तो ये व्यक्त माने प्रकट होने वाला जो फल है अव्यक्त होने वाला व्यक्त जो फल है कार्य रूप जो है फ्रूट रूप जो है फल माने फ्रूट तो सूक्ष्म भूत सूक्ष्म भूत जो है उस सूक्ष्म भूतों का जो समूह है रूप में जो बना हुआ फल हो गया ना जी तो व्यक्त जो फल है उस फल के द्वारा अनुमित है वह व्यक्त फल के द्वारा अनुमित है वह क्या बोल रहे हैं कि वह अनुमित है अनुमान किया हुआ क्या अनुमित है क्या अनुमित है जी वह व्यक्त फल के द्वारा जो व्यक्त जो कार्य रूप है अवयवी रूप है इसके द्वारा वह संस्थान विशेष अनुमित है क्या अनुमित है कि भाई ये जो बना हुआ है ये जो अवयी रूप में है वह सूक्ष्म भूतों से मिलकर के बना हुआ है क्योंकि सूक्ष्म भूत तो दिख नहीं रहे कि दिख रहे ना किसी भी घड़े को जब आप देखते हैं तो उसमें सत्र पार्टी कर दिखता है उसमें फल मात्रा शब्द दिखता है नहीं। नहीं दिखता है तो उसमें तो दिखता है नहीं उसमें अहंकार उसमें अहंकार तो दिखता है तो उसमें तो दिखता है और जाए तो क्या कहते है वो ये दिखता है सत्य सब दिखता है नहीं दिखता परंतु परंतु वह दिखता तो फूल रूप में है तो हम अनुमान करते हैं कि ये जो स्थूल रूप में बना है बिना परमाणु इत्यादि के संघात से समूह से बन ही नहीं सकता तो तो ये अनुमित हो गया ना ये फल फल विशेष हजी हाँ जी तो यही कि व्यक्त न फलों ने जो व्यक्त जो अवी रूप में जो फल है ये जो कार्य रूप है इसके द्वारा अनुमित हा, अनुमित होता है ज्ञात होता है द्वारा अनुमान प्रमाण से ज्ञात होता प्रत्यक्ष तो है ही परंतु अनुमान प्रमाण से यह पता चलता है कि ये जो स्थूल वस्तु है ये परमाणुओं से बना हुआ है अनुमान एक देश को देख के दूसरे देश का ज्ञान करना अनुमान है ना जी तो आपने प्रत्यक्ष किया समुदाय रूप को और अनुमान क्या किया कि ये परमाणु से बना हुआ है अनेक सूक्ष्म भूतो से बना हुआ है यह अनुमान किया तो यह अनुमित हो गया ना जी जी। अनुमित जो हुआ ज्ञात जो हुआ या अनुमित सौ व्यंज का प्रादुर्भवती स्व का जो व्यंजक है स्व का जो व्यंजक है स्व मैने इसके द्वारा स्व स्व हो गया फल रूप जो अवयवी रूप जो है स्व और स्व का जो व्यंजक है को जो प्रकट करने वाला है तो बताइए उस अवय को प्रकट करने वाला कौन है हाँ स्व जो है उस स्व अपने को अपने जो है उस स्व को प्रकट करने वाले के द्वारा स्व को प्रकट करने वाला जो है वह परमाणु रूप है सूक्ष्म भूत है जी, सूक्ष्म भूत है और उस सूक्ष्म भूत के द्वारा प्रकट कौन होता है वह अवयवी रूप होता है जी, वह अवयवी रूप होता है तो स्व व्यंज स्व को प्रकट करने वाला अर्थात स्व का जो कारण मन अवयवी का कारण क्या है अवयव है ना जी हाँ जी स्थूल जो भूत है स्थूल जो अवयवी रूप में है सम संस्थान विशेष है, उसका कारण क्या हुआ सूक्ष्म और उसके द्वारा प्रकट कौन होता है वही संस्थान विशेष हाँ जी तो यही करें कि स्व व्यंज कांजना मन उस अवयवी को प्रकट करने वाला सूक्ष्म भूत के द्वारा प्रकट होने वाला प्रादुर्भवती उत्पन्न होता है वह संस्थान विशेष वह धर्म उत्पन्न होता है वह संस्थान विशेष जो साधारण धर्म है भूत सूक्ष्म का वह उत्पन्न होता है प्रादुर्भूत होता है कहने का अभिप्राय यह हुआ कि ये समापत्ति जो निर्वितर का जो समापत्ति है इस समापत्ति का जो विषय गवादी घटादी जो है गौ इत्यादि घट इत्यादि जो पदार्थ है जो एक बुद्धि को उत्पन्न करने वाला है और अर्थ रूप है और अणु समूह का जो विशेष स्वरूप है अणु अनुओं का जो प्रचय है तो यह तो यह अनुओं का जो संस्थान विशेष हुआ समूह जो है यह जो सूक्ष्म का साधारण धर्म है और यह जो साधारण धर्म यह प्रादुर्भवती धर्म प्रागुर्भवती यह धर्म प्रागुर्भूत होता है क्या किसके द्वारा प्रादुर्भूत होता है तो बोलते हैं फल अवयभी जो फल है इसके द्वारा अनुमित जो अपने को प्रकट करने वाला जो सूक्ष्म भूत है उसके द्वारा प्रकट होने वाला उत्पन्न होता है मन इस रूप में हो, उत्पन्न होता है यह धर्म और धर्मांतरोदय और अन्य धर्म का उदय होता है तो वह धर्म छुप जाता है मन तिर वह छुप जाता है अर्थात घड़ा आपने देखा घड़ा सुख मोतु का साधारण धर्म में परंतु वह जब फूट गया वह जब टूट गया तो वह कपाल रूप में जब हो गया मन धर्मांतर से कपाल आदे उदय च धर्मांतरोदय का मतलब हुआ कि धर्मांतर से कपाल आदि उदय धर्मांतर जो कपाल आदि है उसके उदय होने पर वह जो धर्म है वह जो संस्थान विशेष का जो धर्म था अवयवी रूप में साधारण जो धर्म था वह छुप जाता है समझ गया जी हां जी। तो यही कह रहे हैं कि वो छुप जाता है तो बोलते स ऐसा धर्म अवयवी उच्यते वह यह जो धर्म है अवयवी ऐसा कार्य तो वह अवयवी है अवयवी रूप है समझे उसी को अवयवी कहते हैं आगे करें यो असौ एक महान साणिया सा, स्पर्शवांश क्रिया धर्म कश्च अन्य और यह जो धर्म है सूक्ष्मभूतों का जो संस्थान विशेष जो धर्म है या धर्म या हुआ जो धर्म है महान बड़ा अनियन, छोटा स्पर्शवान स्पर्श वाला क्रिया धर्म और क्रिया धर्म वाला है और अनित्य है समझ गया जी हां ये जो संस्थान विशेष है या जो प्रथ विशेष है ये जो समुदाय विशेष है वस्तु रूप में ये जो धर्म है सूक्ष्म का यह बड़ा होता है आपको कोई बड़ा दिखेगा कोई छोटा छोटा होगा है ना जी, जी. कोई स्पर्श माने स्पर्श वाला है क्रिया धर्म वाला है और अनित्य होता है तो ये बड़ा होता है छोटा होता है कोई छोटा भी होगा कोई बड़ा कोई बड़ा बड़ा घड़ा दिखा कोई छोटा घरा दिखा है ना जी तो ये महान बड़ा छोटा अनियान माने महान महत्व मैंने बड़ा छोटा स्पर्श इस वाला इसको हम छू सकते हैं स्पर्श वाला क्रिया धर्म वाला और अनित्य ये होता है समझे ये नित्य नहीं होता तो होता ही ना जैसे मान लीजिए सामने टेबल आपके पास होगा तो आप ये स्पर्शवान है कि नहीं और ये आपके पास जो टेबल होगा तो हो दूसरे की अपेक्षा में बड़ा होगा दूसरे की अपेक्षा में छोटे टेबल की अपेक्षा में बड़ा टेबल होगा या बड़े टेबल की छोटा टेबल होगा और एक क्रिया धर्म वाला भी है इसमें क्रियाएं हर हो रही है और ये अनित्य भी है तो तेन अव्यविना व्यवहारा उस अव्यवी के द्वारा ही लोक में व्यवहार किया जाता है कि ये घड़ा है ये आम है ये अमरुद है इत्यादि इत्यादि ये मनुष्य है तो अव्यवी के द्वारा ही व्यवहार किया जाता है तो ये स्वरूप बताया है कि इसमें कि का समापत्ति में क्या होता है का समाप्ति में वो पूरे वस्तु रूप में एक रूप में दिखाई देता है एक रूप में उसका दर्शन होता है समझे हाँ जी ये अब जो है कल जिस पर मैंने चर्चा किया था कि वह जो है कुछ एक मत है जो वो कह रहा है मैंने वर्तमान समय में बौद्ध का मत है उस समय बौद्ध का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था परंतु बौद्ध नाम से बौद्ध मतलब की बुद्धता का जन्म नहीं हुआ था तो बौद्ध कैसे होगा उसको उन्होंने फैलाया बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने इसलिए बौद्ध कह दिए दे, कह देते हैं आजकल बौद्ध मत की बात तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है कुछ एक जो विचारक है जो वैदिक दर्शन से भिन्न रूप में विचार करने वाले हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो समूह विशेष है ये जो प्रचय विशेष है यह सूक्ष्म भूतों से कोई अलग वस्तु नहीं है समझ गए जी लिया सूक्ष्म भूतों से कोई अलग वस्तु नहीं है नहीं है माने ये जो अणु परमाणु जो है जो सब सप्रदमस है जो पार्टिकल्स है जिससे मिलकर के अनेक परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है तो सूक्ष्म वस्तु से कोई अलग वस्तु नहीं है ये प्रच विशेष अर्थात वह आप लोग जो अवयवी रूप में अलग सूक्ष्म भूतों का अलग से साधारण धर्म जो मानते हो अवयवी रूप में सूक्ष्म भूतों से अलग है यह ऐसा जो मानते हो वो ठीक नहीं है वह सूक्ष्म भूतों का ही समूह है वह सूक्ष्म भूत से भिन्न नहीं है अलग नहीं है समझ गए जी अब यहाँ समूह विशेष समूह विशेष मान वह अवयवी रूप में नहीं है आ, उसकी अलग से कोई सत्ता नहीं है आदे. अलग कोई अलग कोई वस्तु नहीं है सूक्ष्म भूतो से अलग कोई वस्तु नहीं है सूक्ष्मूत ही वह है वही उस रूप में परिणत हो गया हुआ है वह अलग से उसकी सत्ता नहीं है अलग से वह अवयवी रूप में कोई अलग वस्तु नहीं है समझ जी तो सुनने में तो ठीक ही लग रहा है कि भाई परमाणुओं का जो संघात है सूक्ष्म भूतों का जो संघात है वही वह प्रचय विशेष है मैंने प्रचय विशेष का मतलब क्या हुआ सूक्ष्म विशेष का मतलब क्या हुआ सूक्ष्म भूतों का संघात तो सूक्ष्म भूतों का संघात है वह प्रचय विशेष वह अलग से कोई अवयवी रूप में नहीं है कि कोई वो एक अलग है समझे जी। और साथ साथ क्या करें कि सूक्ष्म तो यहाँ पर ये कह रहे हैं यस्य एक करें यवशुक सप्रचय सूक्ष्मं च अनुपलभ्यम अनुपलभ्यम अविकल्प अविकल्पस्य तस् अब यहाँ पर अनुपल्ध्यम तक समझ लीजिए बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति के मत में यस्य मने यासे मते जिस व्यक्ति के मत में पुनः अवस्तुक वह अवस्तुक है क्या सप्रचय विशेष वह जो समूह विशेष है वह जो समूह संघात विशेष है समूह विशेष है वह अवस्तुक है वह वस्तु नहीं है मन वस्तु नहीं है का मतलब क्या है कि वो सत्ता विहीन है अलग से उसकी कोई सत्ता नहीं है जी? हाँ जी। अलग से सत्ता नहीं है वह सूक्ष्म भूतो का ही समूह है तो बोल रहे हैं यस्य मते जिसके मत में पुनः अवस्थुका प्रचय विशेष वह जो प्रचय विशेष है वह जो समूह विशेष अवस्तुक है निर्वस्तुक है वो सत्ता विहीन है इसको इस रूप में अलग से उसकी कोई सत्ता नहीं है माने जैसे वैदिक दर्शन वाले जैसे वैदिक दर्शन वाले से मानते हैं कि मैं अलग से एक सत्ता विशेष है सूक्ष्म भूत अलग है और वह अलग है वह तो एक अलग ही घड़े रूप में एक अलग सत्ता रूप में है उसकी भी वास्तविकता है घड़े की भी वास्तविकता है और सूक्ष्म भूतो की भी वास्तविकता है परंतु सूक्ष्म भूत और अवयवी रूप में जो है वो वास्तविकता दोनों अलग अलग है अर्थात भेदा भेद रूप है माने ऐसा आस्तिक लोग मानते हैं, आस्थिक लोग बताते हैं आस्तिक दर्शन वाले कहते कि भूत से के समूह जो है सूक्ष्म भूत से बना हुआ जो एक परचय विशेष है समूह रूप में है वह भी उसकी भी वास्तविकता है और जिस सूक्ष्म भूत से बना हुआ सूक्ष्म भूत की भी वास्तविकता है और ये लोग जो कहते हैं दूसरे जो कुछ व्यक्ति के जो मत हैं, वो जो कहते हैं कि भाई सूक्ष्म भूत से बना हुआ जो एक अवयवी रूप है वह वास्तव में वह वास्तविक नहीं है वह वास्तविक नहीं है वो ठीक नहीं है और सत्ताहीन है सत्ता विहीन है उसकी सत्ता नहीं है सत्ता तो सूक्ष्म की है उसकी नहीं है और जब उसकी नहीं है तो ये करें कि मैंने अलग से मैंने अलग से इसलिए निर्वस्तु का मैंने अवस्तु का यश समते अवस्तु का सप्रत्यविश है अवस्क है निर्वशुक है वास्तविक नहीं है सत्ताहीन है, है अलग समझ गया ये प्रत्यविषे अलग से वह वस्तु नहीं है वह सूक्ष्म भूतो का ही समूह है सूक्ष्म और जब भूतों का समूह है तो वह भूत तो सूक्ष्म है कारणम सूक्ष्म अब यहां पर इसको यहां पर कॉमा दे सकते हैं हालांकि इसमें संगति यदि लगाना चाहें तो बोलते अवश्यु कहां सा वो अवसुख है तो अवश्युख क्यों है जी अवसुख इसलिए है कि वह सूक्ष्म भूतों का समूह है तो अब यह है कि भाई सूक्ष्म भूतों का जब समूह है तो बताओ सूक्ष्म भूत जो है वह सूक्ष्म है ना जी सूक्ष्म भूत है वह सूक्ष्म है वह कारण रूप है और अनुप अनुपलभ्यम च और वह इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है अनुपलब्ध अनुपलब्ध है वह दिखता है जी सूक्ष्म रूप तो नहीं दिखता नहीं दिखता ना जी हाँ जी तो तो उसके मत में उस जिस बोल रहे हैं कि उसके मत में क्या है प्रचय विषय वह जो प्रचय विषय है वह अवास्तविक है वह प्रचय विषय क्या है जी अवास्तविक है वास्तविक रूप में नहीं है और उसके मत में यह भी है कि वास्तविक क्या है वो तो अवास्तविक है वह प्रचय विषय अवास्तविक है और जो वास्तविक है वह तो सूक्ष्म है वह जो वास्तविक है वह क्या है जी सूक्ष्म है।, है और वह कारण है जो अवास्तविक है उसका कारण है ना जी हाँ जी जो अवास्तविक है उसका कारण है और वह अनुप अनुपलभ्यम और अनुपलभ्य है वह इंद्रियों से गोचर नहीं है इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है तो उसके मत में दो चीज समझ में आया समान से करें वो दो चीज मानता है एक तो कह रहा है कि भाई जो आप जिसको अवयवी रूप में कहते हो वस्तु रूप में कहते हो वास्तव में रूप में नहीं है वास्तविकता ऐसी नहीं है वास्तविकता है कि सूक्ष्म भूतों का वह प्रचय विशेष है सूक्ष्म भूत ही है वह सूक्ष्म भूतों का ही रूप है प्रचय रूप है संघात रूप में जो है ऐसा बना हुआ अलग से सूक्ष्म भूतों से अलग कोई चीज नहीं है और दूसरा ये कह रहा है कि जो सूक्ष्म भूतों से अलग नहीं है तो सूक्ष्म भूत क्या है वह सूक्ष्म रूप में है वह और कारण है कारणम और अनुपलभ्यम और अनुपलभ्य है वह इंद्रियों से गोचर नहीं है उपलब्ध नहीं है तो अब इसमें दोष क्या होगा इसमें क्या दोष होगा सो देखिए यदि ऐसा मानता है व्यक्ति जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि ये निर्वस्तुक है अवस्तुक है प्राचय विषय अवस्तुक है तो प्राचय विषय अवस्तुक है तो में है कारणम्ब है और अनुपलब्ध है उनके मत में भी तो यहां पर उसको दिखता तो है जो सूक्ष्म का प्राचय विशेष मानता है जो व्यक्ति उसको भी आंख से तो दिखता ही है कि घड़ा दिखता ही है वो घड़ा दिखता ही है तो जब घड़ा दिखता है तो उसके मत में क्या होगा जी घड़ा दिखता है और वह भी उसके मत में तो एक हो ही नहीं सकता एका तो बुद्धि हो ही नहीं सकता एक बुद्धि का उपक्रम उसमें हो ही नहीं सकता क्यों नहीं एक बुद्धि का उपक्रम हो सकता क्योंकि वह सूक्ष्मों का प्रत्यविशेष है तो उस घड़ा में एक बुद्धि एक कहेगा कैसे वो घड़ा में एक कर सकता है जी घड़ा को एक कभी नहीं कर सकता आप कहेंगे परमाणु का समूह है परमाणु तो परमाणु को भी एक तो भी एक नहीं सकता, क्योंकि वह किसी से मिलकर मिलकर के बना मिल हुआ है ना जी उसमें भी एकत्व का व्यवहार नहीं कर सकता वो का व्यवहार नहीं कर सकता परमाणु भी किसी संघात से मिलकर बना हुआ है तो क्या कहेगा कि भाई मेरे मत में तो यह है कि वह परमाणु भी सूक्ष्म होते होते होते होते जो अंतिम योग जिसको खंडित नहीं किया जा सकता वह है उसमें एकत्व बुद्धि करेंगे वह एकत्व है वह एक है तो ठीक है वह एक है परंतु आप घड़े को एक रूप में नहीं कह सकते कि यह घड़ा एक है ऐसा नहीं कहा सकता कि एक घड़ा है दो घड़ा है तीन घड़ा है एक तो ये दोष आएगा आएगा कि नहीं आएगा और दूसरी बात की इंद्रियों से गोचर नहीं है ये सूक्ष्मभूत तो इंद्रियों से गोचर है नहीं तो सूक्ष्म जब इंद्रियों से नहीं दिखता है जिसमें आप एका तो बुद्धि करते हो वह जब इंद्रियों से नहीं दिखता है उससे बना हुआ है या परमाणु से बना हुआ है तो परमाणु इंद्रियों से जब गोचर नहीं है तो इसमें क्या होगा इसमें हानि क्या होगी इसमें यह होगी कि स्थूल भी जो है वो भी नहीं दिखना चाहिए क्यों नहीं दिखना चाहिए क्योंकि सूक्ष्म भूतों का ही तो प्रत्यय विशेष है जब सूक्ष्म भूत नहीं दिखता है तो उसका समूह कैसे दिखेगा उसके समूह भी तो नहीं दिखना चाहिए नहीं समझे समझ गया हां जी। भाई उसमें दोष दिखा रहा हूं मैं कि यदि वैसा मानेंगे तो क्या होगा कि दिखता तो उसको भी है दिखता हमें भी है <buckli gives> <prophet>, परंतु सूक्ष्म भूत उसको उसकी सत्ता अवय रूप में अलग न माना जाए सूक्ष्म भूतों से अलग न माना जाए भेद भेद रूप से न माना जाए कि अलग न माना जाए तब तो सूक्ष्म भूतों का समूह है तो सूक्ष्म भूत तो इंद्रिय कोचर नहीं है वह अनुपलब्ध है तो उनसे बना हुआ ये जो समूह है वो भी अनुपलब्ध होना चाहिए ना जी कि नहीं पंथ उपलब्ध है वो वो दिखता है फिर वो कहेगा कि नहीं भाई देखो जैसे एक केश है हेयर हेयर है ना जी एक केश है, एक केश है एक केश है एक केश को आप जी कहीं पढ़ा हुआ है वो दिखा नहीं परंतु वहां बहुत सारे केस एक साथ ही हो जाएगा तो दिख जाएगा कि नहीं दिखेगा जी दिखेगा तो ऐसे ही एक परमाणु नहीं दिख रहा है परंतु वही जब इकट्ठा होगा तो फिर दिख जाता है जी तो फिर उसमें फिर वो, वो ये, ये जो हेतु दराय हेतपा भात है ठीक नहीं है कैसा जी यहाँ पर देखो दूर में कोई एक केस विद्यमान है दूर में है वह दिखाई नहीं दे रहा है परंतु एक केस पास में आता है तो वह दिखाई देता है कि नहीं जी। तो इंद्रिय गोचर हो गया कि नहीं हो? अब तो जरूर होगा हो होगा इंद्रिय गोचर तो समीप में आने पर इंद्रिय गोचर हो जाता है दूर में होने पर नहीं इंद्रिय गोचर होगा नहीं दिखाई देगा परंतु समीप में आने पर वह केस दिखाई देगा एक केस भी दिखाई देगा तो बताओ कि परमाणुओं का समूह जो घड़ा है तो वह समीप में है ना जी एकदम पास पास में है ना तो परमाणु एक एक परमाणु दिखाई देना चाहिए ना पर तो दिखाई दो नहीं तो नहीं देता तो इसीलिए यहां पर रहे कि वह जो वस्तु नहीं है उस रूप में दिखाई दे रहा है वह परमाणुओं का जो सुख भूतों का जो संघात है वह संघात जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में तो है नहीं होना चाहिए था कि वह सुख भूतों का समूह है तो होना चाहिए था कि वह अभी नहीं दिखाई देना चाहिए था परंतु तो दिखाई दे रहा है तो जिस रूप में होना चाहिए था उस रूप में नहीं है तो ये गलत हो गया ना मुख्या ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ ज्ञान भाई जो वस्तु जैसा नहीं है उसको उस रूप में समझना जब स्थूल वस्तु जब जैसा नहीं है वैसा समझना वह अवयवी रूप में नहीं है प्रचय रूप में जो नहीं है वैसा समझना समझना चाहिए था, था ऐसा कि वह सूक्ष्म रूप में है ऐसा समझना चाहिए ताकि वह नहीं दिखाई देना ऐसा रूप में समझना चाहिए था परंतु वह दिखाई दे रहा है तो ये असद रूप हो गया इसलिए मिथ्या ज्ञान हो गया इसलिए यहाँ पर है कि देखो यस्य पुनः अवस्क सच प्रचय विशेष सूक्ष्म कारणम अनुपलभ्यम अविकल्प से प्रतिष्ठम मिथ्याज्ञानम इति सर्वे प्राप्त ज्ञानम बोल रहे कि जिस व्यक्ति के मत में वह जो प्रत्यय विषय है वह सत्ता भीन है निर्वस्तुक है उसकी कोई अलग से कोई सत्ता नहीं है सूक्ष्म भूतो का समूह ही है तो ये जिस व्यक्ति के मत में है जिस व्यक्ति के मत में जो है सूक्ष्म है कारण जो है वह सुख कारणम कारणम और कारण जो है वह सूक्ष्म है और इंद्रिय गोचर नहीं है तो अविकल्पस्त उस व्यक्ति के मत में जो विकल्प वो भी निर्विकल्प मानता है तो निर्विकल्प समाधि वाले जो वह वा व्यक्ति है वह जो योगी है वह जो योगी है जो निर्विकल्प वाले अथवा विकल्प शब्द अर्थ ज्ञान एक साथ जो नहीं होता विकल्प मैंने शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही पीछे जो पढ़ाया गया था कि शब्द अर्थ ज्ञान के भेद तो यहां जहां पर भेद नहीं है अलग अलग शब्द ज्ञान नहीं होता केवल अर्थ होता है तो ऐसे अविकल्प ऐसे उस अविकल्प वाले योगी का मन निर्विकल्प समाधि वाले जो योगी है उस योगी के मत में उस योगी के मत में तो अभाव अवयवी अब अवयबी तो रहा नहीं अवयबी तो रहा नहीं है क्या सूक्ष्म का समूह तो अब अवयभी अलग से सरता ही नहीं बस सूक्ष्म का समूह है प्रचेष है तो अवयभी अलग से है ही नहीं तो अवयवी के अभाव होने से अतद्रूप प्रतिष्ठम वह तदरूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए उस प्रचय विशेष को उस रूप में तो है नहीं वह अवयी का अभाव है वह अवयभी रूप में मानता है निर्वस्तुक है तो वस्तु का अभाव हो गया तो अवस्तुक होने से निर्वस्तुक होने से तो अभ्यवी का अब अवय अवय का जो है अभाव होने के कारण अतदरूप प्रतिष्ठा है तदरूप में मने मिथ्या ज्ञान ज्ञानमूप प्रतिष्ठ जो वस्तु जिस रूप में न होना उस रूप दिखाई देना तो यह जो परचय विशेष है जिस रूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में तो वह नहीं है जो वस्तु जिस रूप में उस रूप में नहीं दिखाई दे रहा है तो यह सूक्ष्म दिखाई देना चाहिए था वो उस रूप में नहीं दिखाई देकर कोई अन्य रूप में ही दिखाई दे रहा है तो मिथ्या कहीं जी ठीक है कि अवयवी के अभाव होने से अप्रतिष्ठम मिथ्या जानमूप प्रतिष्ठम औतग रूप में प्रतिष्ठित है ये ये प्रचय विशेष अतग रूप में प्रतिष्ठित है इसलिए मिथ्या ज्ञान है प्रायण प्राय सर्वम प्राप्त जो भी प्राप्त प्राय सर्वमे ये सब कुछ जो प्रायने इसलिए कह दिया कि जो है प्राय माने वस्तु की बात कर रहे हैं इसलिए प्रायना सर्व प्राप्त जो भी प्राप्त है जो भी प्राप्त पदार्थ है वह मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान हो गया सम्यक ज्ञान जब मिथ्या ज्ञान ही हो गया हुआ जो कुछ दिख रहा हुआ मिथ्या ज्ञान है तो फिर सम्यक ज्ञान क्या होगा सही ज्ञान क्या होगा सही ज्ञान तो कुछ वाही नहीं सम्यक ज्ञान कही नहीं सकता उसके मत में सम्यक ज्ञान है ही नहीं उसके मत में सम्यक ज्ञान है ही नहीं ये जो है ना ये जो दंड है ये और शंकराचार्य का जो मत है अद्वैतवादी का वास्तव में देखा जाए तो अद्वैतवादी भी नास्तिक ही है अद्वैतवादी भी की वो जो है ना ये नहीं कि ब्रह्म नास्तिक्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का ब्रह्म को मानता है इसलिए वास्तविक हो गया ऐसा नहीं है वो तो ईश्वर को भी नहीं मानता इसलिए उसको नास्तिक कह देते है वास्तव में ये संसार में जो कुछ भी दिखता वो है वह मिथ्या ही है ये जो मिथ्या जो दिख रहा है ये ये मत पहले से ही आ रहा के समय से ही आ रहा था तो बस वो जो है उसी को ग्रहण किया शंकराचार्य ने भी परंतु वो है कि बस वह सुनवाद को हटा दिया वो थोड़ा ईश्वर को ले लिया ईश्वर को नहीं लिया परंतु वह मिथ्यावादी जो है वह मिथ्यावादी ये भी है बौद्ध भी है और मिथ्यावादी वो भी है शंकराचार्य वाले भी है समझीजिए तो बोलते हैं तो सम्यक ज्ञान तो कुछ हुआ ही नहीं किम सम्यक ज्ञानम किम किम सम तब तो सम्यक ज्ञान भी क्या होगा कुछ भी नहीं होगा कोई भी सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता क्यों विषय विषय का अभाव है इसलिए किसी का वह सही ज्ञान तो हो ही नहीं सकता ये होगा यदि हम निर्वस्थ मानेंगे तो अर्थात इसकी भी सत्ता है अवयवी अभी सत्ता है अवयवी का भी सत्ता है ये ये कह कि अवयवी की भी सत्ता है तो जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि अवयवी की सत्ता नहीं है केवल ब्रह्म की सत्ता है और ये जो अवयवी की सत्ता नहीं है वो भ्रांति में है वह योग दर्शन से विपरीत है वैदिक धर्म से विपरीत है समझ गया ये तदात सम्यक जाना विषयाभा तो अब सिद्धांत बता रहे हैं कि बोलते यद यद उपलब्ध थे तेन आघ्रातम पर जो तो देखा क्या जाता है जी कि जो जो उपलब्ध होता है वह वह अवयवित्वेन अवयवी रूप से जो है आघात होता है अवयवी रूप से गंध है उसमें अवयवी रूप से आघ्रातम या आमनातम आप में होगा आपने क्या चीज है जी आमनातम आघ्रातम भी पाठ मिलता, मिलता है आमनातम भी पाठ मिलता है आघात है मन गंध से युक्त है अवयवी रूप से अवयवी रूप अवय वह गंध है वह जो जो उपलब्ध होता है उसमें या या, है, या, कहा जाता है, या या या या आमनातम, ज्ञात है, है, है। कहा जाता बोध होता अवयवी रूप से वह बोध होता है उसका तस्मात अस्ति अवयवी इसलिए अवयवी है और यो महत्वादी व्यवहार उत्पन्न जो महत्वादी महत्व लघु क्रियावान अनित्य इत्यादि व्यवहार से युक्त है और समापत्ति निर्वित यह विषय होती और समापत्ति निर्वित नामक समापत्ति का यह विषय होता है या लोक होता है यह विषय होता है तो ये समापत्ति का विषय ये हुआ इस रूप में जो कुछ भी मैं माने कागर किया तो वह समूह रूप में एक रूप में होता है समझिए तो ऐसा है इसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए नहीं नहीं, नहीं, जी, नहीं जी, तो नहीं तो इस पर विचार की इसको जो है ना इतना आप पढ़िए इस रूप में पढ़ लीजिए और ऐसा समझ लीजिए की आपको जब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन इसको सरल भाषा में सरल से सरल भाषा में अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन हो नहीं अभी तो नहीं, मगर चार दर्शन, दर्शन, पढ़ा चार दर्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आने लग जाए हालांकि छो दर्शन पढ़ने के बाद ही जब यदि भाष्य किया जाए दर्शन का तो और अधिक अति होता है परंतु जो भी हो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा समझाने का और उसको यदि मैं कहीं कहीं यदि समझाने में असमर्थ भी हो जाऊं कभी कभी तो आप इस पर विचार कर मैं तो कोशिश करता हूं परंतु ऐसा होता कि मैं तो समझा रहा होता हूं तो मैं समझ रहा होता हूं तो बहुत सुबह से विचार कर रहा होता हूं परंतु आपको ऐसा हो सकता है कि होता है ऐसा कि आप समझा रहे हो मैं समझा रहा हूँ और आपको वो चीज न समझ में आ रहा हूँ तो आप उस पर विचार करेंगे नहीं समझ में आएगा तो फिर आप पूछिए जब पूछेंगे अच्छी तरीके से रहता ग्राही जब हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे धीरे जो है इस पर भाषा लिखना शुरू कीजिए इस पर व्यास भाषा सरल भाषा में कठिन भाषा में नहीं जो सरल तो एक जो है बच्चा भी हमारे जैसे व्यक्ति भी समझ में आ जाए नहीं जो मैं लिखता हूँ मैंने जो पुस्तकें लिखी है मैं यहाँ के दसवीं जमात वाले बच्चे के लिए लिखता हूँ अंदाजा हाँ, ठीक है ठीक है दसवीं बारहवीं के बीच वाले में उससे अधिक वाले के लिए नहीं लिखता मैं जो दिखी हाँ। है मैंने अभी तक कि जितनी उसको समझ हो उतना अगर वो प्रयत्न करे उसमें भी प्रयत्न करना पड़ेगा ऐसे नहीं है कि कुछ भी प्रयत्न करे क्योंकि उनके लिए सब फॉरन है जी जो हमारे सारा धर्म है कईयों के हाँ। लिए आ, मगर जो भारत का पला हुआ उसको 10वीं जमात वाले को समझ आ जाना चाहिए जरूर चलिए ठीक है सर विचार कीजिएगा मंत्र पाठ करूँ हाँ जी ओम पूर्णम पूर्णमिद पूर्णा पूर्णमुगछति पूर्णस्दाया बहुत-बहुत धन्यवाद जी ओम नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।